श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाए उक्त विषयक दृष्टांत 1885 सौ ईस्वी में श्री सुरेश चंद्र मित्र के घर पर श्री शारदीय दुर्गा पूजा के समय श्री राम कृष्ण देव के दर्शन का विवरण 1885 सौ ईस्वी के अंतिम भाग की घटना है क्वार के महीने में श्री शारदीया दुर्गा पूजा के महोत्सव के समय कलकत्ता के नगर नगरी के बालक वृद्ध वनिता आदि सभी वर्ग के लोग प्रतिवर्ष की भांति आनंद में उद्मत्त हो रहे थे श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के हृदय में उस आनंद प्रवाह का स्पर्श होने पर भी उसे बाहर व्यक्त करने में एक विशेष बाधा थी क्योंकि जिन्हें लेकर उनका आनंदोल्लास था उनका शरीर अस्वस्थ था श्री रामकृष्ण देव गले के रोग से पीड़ित थे कलकत्ता के श्याम पुकुर मोहल्ले में दो मंजिला मकान किराए पर लेकर भक्त वर्ग ने प्रायः एक मास पूर्व उनको वहाँ ला कर रखा था तथा सुप्रसिद्ध चिकित्सक श्री महेंद्र लाल सरकार उनके उपचार का यथा साध प्रयास कर रहे थे किंतु रोग का उपशम होना दूर रहा वह दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था गृहस्थ भक्तगण प्रतिदिन साय प्रातः वहाँ आकर सब प्रकार की देखरेख तथा व्यवस्था कर रहे थे तथा युवक छात्र भक्तों में से अधिकांश अपने घर पर केवल भोजनादि के लिए जाकर शेष समय श्री रामकृष्ण देव की सेवा शुश्रूषा में व्यतीत करते थे आवश्यकता आवश्यकतानुसार कोई कोई घर भी न जाकर 24 घंटे वहीं उपस्थित रहते थे अधिक बोलने चालने तथा बारंबार समाधिस्थ होने से शरीर में रक्त प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित होने से तथा उसमें घाव पर चोट पहुंचने के कारण रोग का नहीं होगा इसलिए चिकित्सक ने श्री रामकृष्ण देव को विशेष रहने के के लिए कहा था। इस व्यवस्था अनुसार चलने का प्रयास करने पर भी कभी कभी वे उसके विपरीत कर बैठते थे क्योंकि हार मांस का ढांचा मानकर अवज्ञापूर्वक जिस शरीर से उन्होंने अपने मन को हटा लिया था साधारण मानव की तरह पुनः उसको बहुमूल्य वस्तु मानने में वे समर्थ नहीं हो पा रहे थे भगवत प्रसंग के छिड़ते ही शरीर तथा शरीर की रक्षा की बात को भूलकर वे उसमें उसी प्रकार सम्मिलित हो बारंबार समाधिस्थ हो जाते थे जिन्होंने पहले उनका दर्शन नहीं किया था ऐसे व्यक्ति वहां उपस्थित होते थे उनके हृदय की व्याकुलता को देख वे मौल नहीं रह पाते थे धीरे धीरे उन्हें साधन मार्ग का निर्देश प्रदान किया करते थे इस संबंध में उनके निरंतर उत्साह आनंद को देखकर भक्तों में से अधिकांश लोग श्री रामकृष्ण देव के रोग को सामान्य तथा सहज साध्य मानकर निश्चिंत हो रहे थे और कोई कोई व्यक्ति यह अभिमान प्रकट कर कि श्री रामकृष्ण देव ने नवाबत जनों के प्रति कृपा करने तथा अधिकांश लोगों में धर्म भाव प्रचार के निमित्त स्वेच्छापूर्वक कुछ दिन के लिए व्याधिरूप उपाय का अवलंबन किया है सभी को चिंता मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार किसी दिन प्रातःकाल और किसी दिन अपराह्न के समय प्रायः प्रतिदिन उनको देखने आते थे तथा रोग कहाँ तक घटा या बढ़ा है इसकी परीक्षा कर व्यवस्थादि करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मुंह से भगवत प्रसंग को सुनते सुनते इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि उस तन्मयता में दो तीन घंटे व्यतीत हो जाने पर भी वहाँ से उठना उनके लिए संभव नहीं होता था पुनः एक के बाद दूसरा प्रश्न कर उन प्रश्नों के अद्भुत समाधानों को श्रवण करते हुए अधिक समय बीत जाने पर वे कभी कभी अनुतप्त होकर यह कहते थे आज आपको बहुत देर तक बातें करने के लिए मैंने विवश किया यह अनुचित हुआ है अस्तु अब दिन भर और किसी से बात न कीजिए फिर कोई हानि न होगी देखिए आपकी बातों में ऐसा आकर्षण है कि आपके समीप आने पर सब कार्यों को त्याग कर दो तीन घंटे बैठे बिना मैं उठ नहीं पाता हूँ यह समय किस तरह निकल जाता है मुझे कोई ज्ञान नहीं रहता इस प्रकार और किसी से इतनी देर तक बातें न कीजिए केवल मेरे आने पर ही इस प्रकार बातचीत कीजिए उससे कोई हानि न होगी डॉक्टर तथा भक्तों की हंसी श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त श्री सुरेंद्र मित्र जिन्हें कभी कभी वे सुरेश मित्र कहा करते थे के शिमला स्थित भवन में उस वर्ष श्री शारदीय दुर्गा पूजा पुनः प्रारंभ होने का आयोजन था पहले उनके घर पर प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा हुआ करती थी किंतु विशेष विघ्न होने के कारण बहुत दिन तक पूजा बंद थी उनके घर के और किसी व्यक्ति ने इससे पूर्व इस पूजा को पुनः प्रारंभ करने का साहस नहीं किया था अथवा उनमें से कोई यदि उसकी इच्छा भी करते थे तो अन्य लोग उस संकल्प को कार्यान्वित करने में बाधा डालते थे श्री रामकृष्ण देव के शक्ति पर विश्वास होने के कारण सुरेंद्रनाथ दैव विघ्नों से डरते नहीं थे तथा किसी कार्य को करने का संकल्प उनके मन में एक बार उत्पन्न होने पर फिर वे किसी का कोई निषेधादि नहीं मानते थे घर के लोगों द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जाने पर भी उस वर्ष पूजा के संकल्प से कोई उन्हें नहीं कर कर पाया। श्री रामकृष्ण देव को सूचित उन्होंने समस्त अपने ऊपर लेकर अपने घर पर से जगदम्बा का आवाहन किया शारीरिक अस्वस्थता के कारण सुरेंद्रनाथ के आनंदोत्सव में श्री रामकृष्ण देव उपस्थित नहीं हो सकेंगे यही एक निरानंद का विषय था पूजन से कुछ दिन पूर्व घर के दो एक व्यक्ति भी अस्वस्थ हो गए थे अतः यह अनुमान कर कि इसके लिए वे ही दोषी हैं घर के लोग भी उन पर कुछ असंतुष्ट थे किंतु उससे भी विचलित न होकर सुरेंद्रनाथ नाथ ने भक्तिपूर्वक श्री जगन्माता का पूजन प्रारंभ किया तथा अपने गुरु भाइयों को इस उपलक्ष में आमंत्रित किया